एक का भी सम्यक अनुष्ठान एक का भी सम्यक अनुष्ठान इसका योग योग योग और कर्म इन दोनों में से एक का भी सम्यक अनुष्ठान करने से उभयो फलम विन्द दोनों का फल प्राप्त होता है दोनों का फल कथम है न प्रश्न एक का भी सम्यक अनुष्ठान करने पर दोनों का फल कैसे प्राप्त होता है दोनों का फल इस पर कहते हैं कथम लगा है तो जहाँ उन्दते है वहाँ अर्धविराम नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए के पश्चात होना चाहिए प्रकुरवाचको ये देखेंगे ये पढ़िएगा यहां देखेंगे गम्य से एकख्य यहां पर ज्ञान निष्ठे क्या ज्ञानी योगी ज्ञान योगियों के द्वारा या तो ज्ञाननिष्ठ महापुरुषों के द्वारा य स्थान प्राप्त जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है ज्ञाननिष्ठ महापुरुषों के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है या, या इस तरह से यह ज्ञान महापुरुष जिस स्थान को प्राप्त करते हैं या स्थान से भाषाकार ने लिया है मोक्ष स्थानम ज्ञान निष्ठ महापुरुषों के द्वारा जिसे मोक्ष नामक स्थान को प्राप्त किया जाता है तो योग ही अभी कर्मयोग निष्ठ महापुरुषों के द्वारा भी तद गम्य उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है कर्मयोग निष्ठ महापुरुषों के द्वारा भी उसी स्थान को प्राप्त किया था। जाता है किस स्थान को मुफ्त हो हाँ। तो, तो तो क्या है कि जब दोनों के द्वारा मुफ्त प्राप्त होता है तो एक का अनुष्ठान करने से दोनों को भल मिल गया दोनों का भल एक है अब देखेंगे यह संख्यम या योगम या एकम पी यह सांख्यम या योगम चाह एकम पृथति जो सांख्य और योग को एक जानता है जो सांख्य और योग को एक जानता है या एक समझता है सह पति वही वास्तव में जानता है वही वास्तव में अथवा वही सम्यक ज्ञान वाला है वही सम्यक ज्ञान वाला है देखेंगे यद सांख्ययी सांख्ययी कर्थ किया ज्ञान निष्ठयी संय संसियों के द्वारा प्राप्त स्थानम कर मोक्षाख्यम स्थानम योगी अति तद योग निष्ठ पुरुषों के द्वारा भी या कर्मयोग निष्ठ पुरुषों के द्वारा भी तक वही मुक्त नामक स्थान प्राप्त किया जाता है अब आगे देखेंगे हम जिस क्रम से पढ़े उस क्रम से देखना ये तू लिखा है ना ये लिखा है ना वहाँ पर अच्छा देखेंगे तू ये ये ये अर्थ है जो ये आत्मना फलम अनुसंध्या है जो अपने लिए फल की कामना न करके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 आत्मना फलमना अभिसंध्या जो अपने लिए फल की कामना ना करके मतलब कर्म करते हैं पर उसका कोई फल से हम नहीं चाहते हैं जो अपने लिए फल की कामना ना करके ईश्वरे कर्माणि समर्पित ईश्वरों ईश्वर में कर्मों को अर्पित करके कर्म को किसने समर्पित करना है ईश्वर हाँ ईश्वर में समर्पित करना है अच्छा ईश्वर की सब कुछ करता भी ईश्वर है भोगता मतलब अपना में करता नहीं हूँ मैं भोगता नहीं हूँ कुछ नहीं हूँ जो कुछ है सबसे ईश्वर है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 ज्ञान में योगा योगा अच्छा उपाय है ज्ञानमय योगा ज्ञानी योगा ठीक है और इसी प्रकार से कर्मयो योगा कर्म योग कर्म उपाय है ऐसा समझ लेना तो यहाँ पर कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग यहाँ पर आया हुआ योग शब्द किसका वाचक है उपाय का और यहाँ पर ध्यान देंगे इस श्लोक में सांख्य ही आया है ना तो सांख्य से क्या लिया है ज्ञान भी से सन्यासी लिया है या ज्ञान योगी लिया है तो फिर योग से कर्म योग लेना है या कर्म योगी लेना है इस सांख्य ही शब्द जब साथ में पढ़ा गया है तो योग से क्या लेंगे कर्म योग लेंगे कि कर्म योगी लेंगे कर्म योग, योगी।, योगी तो कर्म योगी कैसे लेंगे कि योग शब्द तो उपाय का वाचक है तो योग अस्थि अस्थ से यहाँ पर मतवर अस्कृत्य हुआ है मतवर्थि अर्थ आदि अर्थ आदि सूत्र है ना उससे मतवर्थि अस्तृत्य हुआ है तो यहाँ योग शब्द का अर्थ हो जाएगा कि कर्म, कर्म योग का योग जिसमें है या कर्म योग को करने वाला कर्म कर्मयोग अस् योग अस्य अस्ति है ना तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा कर्म योगी या कर्मयोग निष्ठ ऐसा तो यहाँ पर तय लगाया है ना यहाँ तो तय से क्या लेना है योग भी अथवा योग ऊपर आया है ना योगी ध्यान देंगे सर योगी भाषा में आया है ना ऊपर तब योगी तो योग ही का व्याख्यान थी योगी न बस समझ योग ही का व्याख्यान क्या किया है हाँ सही सही से क्या लेना योग ही और फिर श्लोक में अभी आया है ना हाँ योग ही का सो हो गया योगिना योग ही का अर्थ समझेंगे कि यो, योग नहीं नहीं जो यो, योगिना आया है ना ये योग शब्द को समझाने के लिए भास्कर ने कहा है योग ही को कहा है से योग ही को किससे कहा सही से तो यहाँ पर योग योगा का अर्थ होगा योगिना योगा का क्या अर्थ होगा योगिना तो योगई से जिस तय से लेना है योग ही या योग भी ठीक है योगी तृतीयां है योगिना प्रतिमा कोई ये फीकर् उन कर्म में योगियों के द्वारा भी या कर्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा भी तद था ना ऊपर तद कि उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है उसी मोक्ष को प्राप्त किया जाता है कैसे तो भाषते हैं परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारे पर ऐसा समझेंगे कि परमार्थ ज्ञान पूर्वक संन्यास प्राप्ति के द्वारा या संन्यास कार से लेना है कर्म संन्यास संन्यास कैसे लेना है तो ये कैसा परमार्थ ज्ञान पूर्वक परमार्थ ज्ञान पूर्वक परमार्थ ज्ञान का अर्थ यहाँ पर आत्म ज्ञान आत्मा का संजक ज्ञान तो कर्म त्याग कैसे होना चाहिए परमार्थ ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास लग जाएगा की परमार्थ ज्ञान पूर्वक कर्म दम संन्यास की प्राप्ति के द्वारा उसी मोक्ष को प्राप्त किया जाता है उसी मोक्ष को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 ज्ञान निष्ठा से क्या होगा हाँ ज्ञान निष्ठा होगा और तो ये भी ज्ञान योग की स्थिति है यानी की ज्ञान निष्ठा दृढ़ स्थिति है उसकी अब ये लग जाएगा तो गम्यते करते प्राप्त पे तो कई मतलब कर्म योगियों के द्वारा भी परमार्थ ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास की प्राप्ति के द्वारा वही मोक्ष नामक स्थान प्राप्त होता है इसकी अभिप्राय यह अभिप्राय है भगवान का अतः फल इसलिए दोनों के फल की एकता होने के कारण दोनों के फल की एकता होने के कारण लगाइए सांख्यम संख्यम योगम योग या पश्य अतः फल एकत्वात इसलिए दोनों के फल की एकता होने के कारण सांख्यम चाह योगम या एकम पश्य सांख्य और योग को जो एक समझता है या एक देखता है एक जानता है क्या समय वही समय जानता है समझ में अब ध्यान देना फिर किसी को शंका हो रही है क्योंकि यहाँ जो बताया है ना क्या कि कर्म योगियों के द्वारा अभी उसी स्थान को प्राप्त किया जाता है तो साक्षात वो परमार्थ ज्ञान पूर्वक संन्यास प्राप्ति के द्वारा परमार्थ ज्ञान पूर्वक संन्यास प्राप्ति के द्वारा तो ध्यान देना कर्म कर्मयोग मोक्ष का साधन हुआ लेकिन ज्ञान योग के द्वारा हुआ की ज्ञान योग को हुआ ज्ञान योग को द्वारा हुआ है ना क्योंकि परमार्थ ज्ञान आ गया ना क्या लिया कर्मयोग का अभ्यास करेंगे फिर से ज्ञान होगा है तो ज्ञान योग के द्वारा ही तो मोक्ष का साधन हुआ तो आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए कि श्रेष्ठ कौन लग रहा है आपको ज्ञान योग या कर्मयोग लग रहा है ना तो वही शंका होगी एवं कर भी कर इस प्रकार तो इस प्रकार तो योगा के कर्मयोग की अपेक्षा संन्यासी श्रेष्ठ है कर्मयोग की अपेक्षा सन्यासी श्रेष्ठ है आया तो कर्म योग की अपेक्षा कैसा कर्मयोग की अपेक्षा सन्यासी श्रेष्ठ है इस प्रकार को योग की अपेक्षा सन्यासी श्रेष्ठ है तो कयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्टते सभी करते तो कयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्ट थे इसी इदम कथम उत्तम इसे कैसे कहा इसे कैसे कहा क्योंकि जब परमार्थ ज्ञान पूर्वक संप्ति के द्वारा कर्मयोग को देता है और तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान योग श्रेष्ठ है कर्म सन्यास है ऐसा ही लग रहा है क्योंकि कर्म परमार्थ ज्ञान पूर्वक कर्म सन्यास है तो उठते ही तो मुक्त मिल जाएगा अच्छा ये शंका हुई ना तो इसका समाधान देते हैं सत्र कारण सुनो उस विषय में कारण सुनो उस विषय में कारण सुनो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 हाँ, अब लगाएंगे समी लग जाएगी तो केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम कर्मयोगम अभिप्रेष्ठ तुमने केवल संन्यास केवल संन्यास केवल कर्म संन्यास कर्म संन्यास केवल कर्म संन्यास का मतलब क्या हुआ ज्ञान रहित कर्म संन्यास अज्ञानी के द्वारा किया गया जो कर्म संन्यासान रहता है ना तुमने केवल कर्म संन्यासा कर्मयोगम अभिप्रेष्ट तुमने केवल कर्म संन्यास और कर्मयोग के अभिप्राय से पृष्ठम प्रश्न तुमने केवल कर्म संन्यास और कर्म योग के अभिप्राय से प्रश्न किया था कि कई अन्य तरह का श्रेय की उन दोनों में कौन से एक श्रेष्ठ है उन दोनों में कौन एक श्रेष्ठ है, है सर अनुरूपम उसके अनुरूप मैंने उत्तर दिया किसने श्री कृष्ण उसके अनुरूप मैंने उत्तर दिया कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है तो जो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है तो यह कर्म संन्यास कैसा है बोलो ज्ञान ज्ञान रही है ठीक है तो अब इसी ज्ञानम अन उत्तर ऐसा लगाएंगे ए, क्या था क्यों तो का श्रेय श्रेयन उन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ था तद अनुरूप है उसके अनुसार कर्म संयासा कर्म विशिष्ट थे इसी मैं उसके अनुरूप मैंने उत्तर दिया कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है इसी कर्थ यह उत्तर ज्ञान की अपेक्षा न करते है हुँ. या उस तरह कर्म संन्यास को ज्ञान की अपेक्षा न करते है यह उत्तर तो ऐसा है कर्म संन्यास को ज्ञान की अपेक्षा न करते है तो जो ज्ञान की अपेक्षा न करके जो कर्म संन्यास होता है जो ज्ञान रहित कर्म संन्यास होता है तो उससे कर्मयोग श्रेष्ठ है कि नहीं उससे क्या श्रेष्ठ है समस्त बुद्धि से भी श्रेष्ठ रहे हैं तो कर्मयोग श्रेष्ठ है तो प्रश्न तो उसको लेकर के किया था तो भगवान का उत्तर ठीक ही है वहाँ पर है और भगवान ने जो उत्तर दिया वो किस अभिप्राय से लगाइए तू ज्ञान पे ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास है। ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास क्या है? ये, है ये मेरा अभिप्राय है ये मेरा अभिप्राय है ये श्री कृष्ण का अभिप्राय है जब भैया अर्जुन का प्रश्न जो उठाना वो कैसा था ज्ञान एक सन्यास को लेकर था और ए, ये जो भगवान का उत्तर है इसके अनुसार ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास कैसा है संख्या तो अब लगाएंगे तो ये ऊपर का शख समाधान हो गया ना क्यों कर्म संसाद क्यों कहा क्योंकि ज्ञान रही तो कर्म सन्यास से जो कर्म जो शेष रहेगी आया तो जैसा उसका उत्तर था वैसा हो गया, जैसा उसका प्रश्न था वैसा उत्तर हो गया किंतु ज्ञान की अपेक्षा करने वाला संन्यास संख्य है या मेरा अभिप्राय है तभी भगवान ने कहा दोनों को जो मूर्ख लोग भिन्न मानते हैं फल एकता से दोनों की एकता कही गई है क्या सह एव परमार्थ योगा और वह ही परमार्थ योग है कौन ज्ञान की अपेक्षा करने वाला संन्यास ज्ञान की अपेक्षा करने वाला कर्म त्याग वह ही परमार्थ योग है तू यह कर्म योगा वैदिका किन्तु जो कर्म योग वैदिक है या तू यह वैदिका कर्म योग किन्तु जो वैदिक कर्म योग है की परमार्थ योग के लिए होने के कारण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 तो तिर के लिए जो घोष शब्द का प्रयोग है या उपचार से है या कैसे हाँ मुख्य प्रयोग नहीं है वैदिक कर्म योग है सात आधार वह परमात्म योग के लिए होने के कारण योगा से सन्यासा योग और सन्यास इस प्रकार उपचार से कहा जाता है ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखो एक ये आया था न गा सानि सं तो यहाँ पर उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए किसको जानना चाहिए कर्म योगी है कि ज्ञान योगी है आ? ये सन्यासी श्लोक में सन्यासी किसको कहा है भगवान ने कर्म योगी को तो यहाँ पर भाष्यकार क्या कहते हैं कि ये ये जो कर्मयोग को सन्यास कैसे कहा जाएगा उपचार से तो उसको जो सन्यासी भी कहा गया है से कहा गया है मुख्योग नहीं है वहां पर लग जाएगा अब देखेंगे कथम तादर्थ्य कर्म योग परमार्थ योग के लिए कैसे है कर्म योग परमार्थ योग के लिए ऐसे है इसी इस पर कहा जाता है देखो सन्यास महाबाह मने नागति सं महाबाहो दुखम आप महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन हे महाबाहो अर्जुन अयोग्य संयास आप ये ऐसा लगा लेंगे फिर आप क्या है अयोग्य दुखम आप अयोग्यता आप सुन दुखम अयोग्य अयोग्य सन्यासम आप सुन दुखम हे महाबाहो अयोग्यता मतलब कर्म योग्य बिना अयोग्यता क्या हुआ कर्म के बिना है इस आपयास को प्राप्त करना दुखद है सं को प्राप्त करना दुखद है या को प्राप्त करना है? किसके बिना कर्मयोग के बिना कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त करना कठिन है यहाँ पर संन्यास ने किया है पारमार्थिका पार है पारमार्थिक समय ज्ञान पारमार्थिक का है समय ध्यान ये ध्यान देना अभी जो आया था ना अभी भाष्य थी ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास क्या है शंख है ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास क्या है शंख है तो वही उसको भी यहाँ पर ले सकते योग के बिना होगा यह हे कर्म योग के बिना सन्यास को प्राप्त करना दुष्कर है अब इतना लगाएंगे भाष्य में संन्यासा पारमार्थिका लिखा है पारमार्थिका का कर सकते हैं सम्यक ज्ञानात्मक सम्यक ज्ञान रूप क्या कर सकते हैं सम्यक ज्ञान रूप की हे महा भावो कर्म योग के बिना सम्यक ज्ञान रूप संन्यास को प्राप्त करना कठिन है अच्छा, सम्यक ज्ञान रूप संन्यास अथवा पहले वाले भाष्य को देखेंगे तो क्या होगा की ज्ञान की अपेक्षा करने वाला सन्यास ज्ञान की अपेक्षा करने वाला आनंद गिरी ने पार्थिका कर्क किया संयक ज्ञानात्मक ज्ञान रूप संन्यास को प्राप्त करना कठिन है अथवा ज्ञान की अपेक्षा करने वाले संन्यास को प्राप्त करना कठिन है या दुष्कर्म यर्थ कर सकते हैं, दुखम आप तुम आप तुम कराप्तुम अयोगता कर्फ योगेन बिना मतलब कर्मयुक्त बिना तो कर्मयोग अपेक्षित हो गया ना अभी जो है शंका उठाई गई ये कथम सा कि ये कर्म योग परमार्थ योग के लिए कैसे है तो बताते हैं उसके बिना नहीं हो सकता है अगर तू कर्म नहीं हुआ ना तू कन्द्र यहाँ कर लेना तू योग मुनि क्या तू योग, योग मुनि ही ना ब्रम्म अधिगत किंतु योग युक्त मुनि न चिर का तो न्या शीघ्र किन्तु योग युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर देता है तो यहाँ पर बताएंगे जो ऊपर है ना सन्यास शब्द आया है ना तो उसके लिए ही यहाँ पर भाषाकार कहते हैं ब्रह्म शब्द है योग युक्त बनी ही सन्यास को प्राप्त कर लेता है संन्यास में संयक ज्ञान रूप सन्यास संन्यास्य ज्ञान रूप सन्यास को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म कार्य किया भाषाकार ने संयक ज्ञान रूप संन्यास तो पूर्वापुरुष की संगति होना चाहिए भगवान कहते हैं कर्मयोग के बिना उसको खाना दुखा जाए तो फिर कर्मयोग से युक्त होने पर किसको फायदा उसी को फायदा कर्मयोग के बिना इसको नहीं पाया जा सकता है कर्मयोग उसी को पाएगा इसलिए क्या हो गया यहाँ पर सम्वास भाष्य देखेंगे योग युक्त है यहाँ समासन युक्त है क्या योगेन युक्त है क्या बनेगा योग युक्त है अच्छा योगेन युक्त है योग युक्त है अब देखेंगे यहाँ पर मुनि का विशेषण है तो योगेन योगेन से क्या लेना है वैदिक योग। वैदिक कर्म कर्म योग योग से युक्त हुआ और कैसा वैदिक कर्म कर्मयोग किस भाव से करना है ईश्वर समर्पित से रूपेणा फल निरपेक्षण ऐसा लगाएंगे फल निरपेक्षण की फल की अपेक्षा ना करके ईश्वर समर्पित भाव से किए गए वैदिक कर्मयोग से युक्त फल की अपेक्षा न करके ईश्वर समर्पित भाव से किए गए वैदिक योग से युक्त चल जाएगा फल की अपेक्षा न करके ईश्वर समर्पित भाव से किया किए गए वैदिक कर्म योग से युक्त मुनि मुनि ऐसा होना चाहिए योग से युक्त या मुनि का प्यार है मननाद मुनि ही मनन करने के कारण मुनि कैसा मनन करने के कारण हाँ मतलब मनन करने वाले तो मुनि कहते हैं मननाद मुनि ही तो किसका मनन करने से ईश्वर स्वरूप वर्थ हुआ ईश्वर स्वरूप का मनन करने के कारण मुनि कहा जाता है ईश्वर स्वरूप का मनन करने के कारण क्या जा कहा जाता है मुनि वैसा योग मुनिऐ मुनि ईश्वर स्वरूप का वर्णन करना क्या मनन करना है हो? और शरीर से कर्म करना है ठीक है शरीर से कर्म करना है तो ब्रह्म को उपाय लेता है ब्रह्म कार्य किया है यहाँ पर परमात्म पर ज्ञान लक्षण प्रकृत संप होने से या परमात्म ज्ञान स्वरूप होने ऐसी प्रासंगिक सन्यास को ब्रह्म कहा जाता है प्रासंगिक संन्यास को ऊपर की पंक्ति में जिसको सन्यास कर लाया है ना दूसरी की पंक्ति में उसे क्या कहा जाता है ब्रह्म क्यों? तो ये जो सन्यास है, है? ऐसा है परमात्मा ज्ञान भी कैसा ये ऐसा न ये संन्यास परमात्मा ज्ञान की अपेक्षा करने वाला है ये अभी आया था ना बाई से इस पर ज्ञान अपेक्षा को संन्यासंस ज्ञान की अपेक्षा करने वाला संन्यासंत है ना तो परमात्म ज्ञान की अपेक्षा करता है यह संन्यास इसलिए इसको कह दिया है परमात्म ज्ञान लक्षण क्या कह दिया है सन्यास को क्यूँकी परमात्म ज्ञान की अपेक्षा करता है अब ज्ञान देना तो इधर दे हाँ तो इसका अर्थ होगा परमात्म ज्ञान रूप होने के कारण प्रकृत संन्यास को ब्रह्म कहा जाता है अब संन्यास को ब्रह्म कहा जाता है तो ब्रह्म के लिए संन्यास शब्द और कहीं आया है क्या तो बताते हैं न्यासि ब्रह्म ये फिर औपचारिक प्रयोग है गौड़ प्रयोग है मतलब ब्रह्म का संयास <mechanical behavior facial> मुख्य नहीं है ये गौड़े सब ये ध्यान रखेंगे न्यास ब्रह्म ये सन्यासी यह न्यास यह ब्रह्म का नाम है न्यास यह न्यास संन्यास न्यास न्यास यह ब्रह्म का नाम है क्योंकि ब्रह्म पर है क्योंकि ब्रह्म पर है अच्छा अब ध्यान देंगे कुछ लोग न्यास शरणागति भी करते हैं कहीं कहीं ऐसा किसी कहते हैं शरणागति ब्रह्म है यहाँ पर क्या है ब्रह्म में है अब ध्यान देंगे क्योंकि ब्रह्म क्या है पर है ऐसा कह है। में ब्रह्म हो गया <सक्षटलीन writes> अब कहते हैं ब्रह्म कार्य क्या हुआ परमार्थ संसम इस परमार्थ ज्ञान निष्ठारूप परमार्थ संन्यास परमार्थ ज्ञान निष्ठा लक्षणम परमार्थ संन्यासम परमार्म ज्ञान निष्ठारूप कौन हाँ या ऐसा हाँ परमात्म ज्ञान परमात्म ज्ञान निष्ठारूप परमार्थ संन्यास वास्तविक संन्यास जो है ना वो परमात्म ज्ञान निष्ठारूप है परमात्म ज्ञान में स्थिति होना चाहिए निष्ठा करमांूप लक्षण कार्य रूप परमात्म ज्ञान निष्ठारूप परमात्म संस को शीघ्र प्राप्त कर लेता है क्रियाण करो और अधिक क्षति करते प्राप्त होती अतः इसलिए मैंने क्या क्या कि कर्म कर्म योगे है। उसमें है हाँ, अच्छा क्योंकि योग से कर्मयोग कर्मयोग क्यूँकि उसको प्राप्त कर लेता है किसको परमात्मा ज्ञान निष्ठारूप परमार्थ संन्यास को इसलिए भी मैंने कहा है कि कर्म योग श्रेष्ठ है इससे भी यहाँ तक आ जाएगा यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति हुआ या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 योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा भूतात्मा सर्वभूता योग युक्त है योग युक्त विशुद्ध आत्मा योग युक्त से प्रसंग चल रहा है न कर्मयोग का तो ले लेना कर्म योग से युक्त विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्री सर्वभूतात्म भूतात्मा न लिपते करने पर भी लिपायमान नहीं होता है भाष्य के सारे को देखेंगे योगेन युक्ता योग युक्ता तृतीया तत्पुरुष समाज से मतलब कर्मयोग से युक्त किस से युक्त है और ये कर्म योग जो है ना समस्त दी से युक्त जैसा है ना वो ध्यान रखना की अकर्ता भाव से किया गया ऐसा योगेन युक्त कर्म योग से युक्त विशुद्ध आत्मा कर् किया है विशुद्ध सत्व पर यहाँ पर विशुद्ध आत्मा सत्वम आत्मा कर सत्व सत्व का मतलब अंताकरण वो भी समाज मतलब है मतलब विशुद्ध अंताकरण वाला क्या होगा विशुद्ध आत्मा शब्द अंताकरण में योग से युक्त विशुद्ध अंताकरण वाला और कैसा है विजित आत्मा विजित आत्मा में पहले विशुद्ध आत्मा में आत्माकर्ष भाष्यकार ने किया सत्वअंताकरण और यहाँ विजित आत्मा में आत्माकर्ष किया देह भाष्यकार ने विजित देहास्य किया है विजित आत्मा का जी मतलब देह को जीतने वाला देह को जीतने का तो मतलब इतना ही है कि देह जो है ना कुछ शीत उसमें इन गुंडों को सहन करने में समर्थ हो सके और नहीं तो गर्मी में गर्मी के कारण साधना नहीं होगी और जाड़े में जाड़े के कारण साधना नहीं होगी ना गर्मी में साधना होती ना गर्मी होती है होती रहती है तो शरीर को इतना सुखमर नहीं बनाना चाहिए कुछ बस में करना चाहिए कि शीत उसमें सहन कर सकेगी मतलब ऐसा विजिट आत्मा विजिट को जीतने वाला जितेंद्रिया श्लोक में आया है ना इंद्री चित अब देखेंगे तो क्या इसको लगाएंगे ऐसा आप विशुद्ध दि, दि, आत्मा ऐसा बताता हूँ आत्मा जितेंद्रिया योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिया हा? योग युक्त विशुद्ध आत्मा की मतलब देव को जीत को अपने बस में करने वाला इंद्रियों को अपने बस में करने वाला शुद्ध अंताकरण वाला व्यक्ति देह को अपने बस में करने वाला इंद्रियों को अपने बस में करने वाला शुद्ध अंताकरण वाला व्यक्ति अंता कर्म योग से युक्त होकर कर्म योग से कर्म योग से युक्त होकर सर्वभूतात्म भूतात्मा होने पर करने पर भी लिफाएमान नहीं होता है भस्त के सारे इस शब्द का व्यर्थ देखेंगे सर्वभूतात्म भूता क्या सर्वभूतात्म भूतात्मा तो लगाइए ऐसा सर्वेशम भूता सर्वेशा सर्वेशा भूता नाम, नाम. नाम आत्म भूत आत्मा यस् सह भूतात्म भूतात्मा जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ध्यान देंगे क्या सर्वेशा भूता नाम आत्म आत्मा यस् सह भूतात्म भूतात्मा कि सभी प्राणियों का सभी प्राणियों का आत्मभूत आत्मा है जिसका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 इस अपनी आत्मा को क्या समझ लिया है सभी भूतों की हाँ यह सभी भूतों की आत्मा को अपना आत्मा समझ लिया है पंक्ति लगाएंगे तो ये सर्वे साम से क्या लेना है ब्रह्मादि नाम पर्यंता नाम सर्वे साम भूता नाम स्तंभ का अर्थ होता है आपका तो है? है? ब्रह क्या क्या बोल इनका हाँ ब्रह्मा से लेकर के स्तर पर्यत सभी भूतों का आत्मा और आत्मा है जिसका आत्मा कर थे यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अंतरात्मा प्रत्यक्ष चेतन ख्यार okay. कि अपना अंतरात्मा सभी भूतों, सभी भूतों का अंतरा इह, आ, आत्मा कर प्रत्य थे um. प्रत्यक्ष प्रत्य आत्मा ख्यारत्यक्षेतन प्रत्यक्ष चेतन कर तो होता है अंतरात्मा ठीक है कि अपना आत्मा या अपना अंतरात्मा ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ पर्यंत सभी प्राणियों का आत्मा है तो इस कार्य क्या हो गया सम्यक इसका से क्या हुआ रहे। हाँ वह समय दर्शी न पीना लिख भी करने पर भी लिफाइमान नहीं।, नहीं होता है अब देखेंगे वह तकार से तब स एवं वर्तमान हुआ इस प्रकार स्थित हुआ हुआ इस प्रकार हुआ इस प्रकार वर्तमान रहकर हुआ इस प्रकार वर्तमान रहकर लोक संग्रह के लिए कर्म करने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म हाँ लोक के लिए इसलिए कहा है की उसके कर्म लोक के लिए होंगे और छोड़ दे तो कोई परेशानी नहीं है करेगा तो लोक संग्रह के लिए तब इस प्रकार वर्तमान रहने वाला हुआ व्यक्ति लोक संग्रह के लिए कर्म करने पर भी न लिप्यते है कि कर्मों से लिपायमान नहीं होता है अर्थात न कर्म भी है कि कर्मों से नहीं बनता है तो इसको कैसे लगाएंगे यार अर्थ लोक का लगा लीजिए जीविता है ना देह को अपने बस में करने वाला इंद्रियों को अपने बस में करने वाला और विशुद्ध अंताकरण वाला कर्म योग से युक्त व्यक्ति सभी भूतों की आत्मा को अपना आत्मा मानने वाला सभी भूतों की आत्मा को अपना आत्मा मानने वाला करने कर्म करने पर भी कर्मो से लिपाहीमान नहीं, नहीं, नहीं होता है या कर्म करने पर भी कर्मों से भी नहीं मिलता है क्या असौ कर्माशाना करोति और यह वास्तव में नहीं करता है और यह वास्तव में हाँ वसुता नहीं करता है मतलब उसका भाव नहीं रहता है की मैं करता हूँ इसलिए वो कुछ का कर्तृत्व बुद्धि जिसमें है वही कर्मों को कर रहा है और जब कर्तृत्व बुद्धि नहीं है वह करता है ये देखना क्या सौ और यह वास्तव में नहीं करता है न करो अतः इसलिए भगवान कहते हैं पढ़ जाइए दो श्लोक एक साथ पढ़ना नई प्रसन्न इंद्रिया वर्तन धारायण लगाई लगाइए अच्छा भाषा भगवान ने इस पंक्ति का इतने का अर्थ अलग किया है चलो न एव किंच करोमि इति युक्ता मन तत्वित नव किंचित करो करोमि किंचित करो एवं न कुछ करता ही नहीं हूँ कुछ किंचित करो एवं न कुछ करता ही नहीं हूँ इसी युक्ता तत्वविद मन ऐसा युक्त तत्ववेदता मानता है ऐसा युक्त तत्ववेदता मानता है युक्त कर से तो भाष्यकार ने समाहित किया है ऊपर से तो कर्मयोग से युक्त आ रहा है ना प्रसंग लेकिन वो कर्म करने वाला भी समाहित है इसलिए युक्त कर से समाहित किया है भाष्यकार ने किंचित करो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ ऐसा एकाग्र वाला व्यक्ति एकाग्र चित्त वाला तत्ववेदता मानता है तो ऐसा है कि मैं कुछ करता ही जो कुछ भी चेष्टाएं हो रही है वो सब से सबित है न योग किंचित करो मैं कुछ करता ही नहीं चित्त वाला होकर एकाग चित्त वाला होकर या एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति मननेत मतलब वो माने नहीं का क्या किया है कि मतलब ऐसा विचार करता है ऐसा विचार करता है विद का अर्थ आगे किया है में तत्विद को जानता है तत्विद्या है आत्मनो याथ्यात्म आत्मा से यथर्थरूप तत्व का क्या अर्थ है आत्मनो याथ्यात्म आत्मा से अथार स्वरूप तत्व का अर्थ है और तत्व को जानने वाला मतलब परमार्थदर्शी परमार्थदर्शी ऐसा मानता है की मैं कुछ करता भी नहीं हूँ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 जो भी यहाँ पर आठवा नवा श्लोक उद्धृत है तो इन तीन पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत है फिर तीन पंक्तियों का मन नेत पूर्व के साथ संबंध है इन तीन पंक्तियों का मन नेत पूर्व वंश के साथ संबंध है लगा लो लोचन लिखा है ना मतलब इस कार देखते हुए श्रवन सुनते हुए स्पर्श करते हुए सुनते हुए और स्नन खाते हुए गच्छन चलते हुए जाते हुए स्वपन सोते हुए और श्वसन का प्यार्थ लेते हुए प्रलपन बोलते हुए विसर्जन याद करते हुए और ग्रहण ग्रहण करते हुए और क्या है उन्मिशन उन्मिशन मतलब आँख को खोलते हुए और निमिशन आँखों को, को बंद करते हुए आँखों को बंद करते हुए भी अभी और सब कर्म ले लेना ये करते हुए भी इंद्रियाण इंद्रियार्थेसु वर्तन से इंद्रियार्थेश इंद्रियाणु वर्तन से इंद्रियों के विषय में इंद्रिया प्रवृत हो रही है इंद्रियों के विषय में देख रहे हैं तो जिस घट को देख रहे हैं वो क्या है इंद्रियों का विषय है और प्रवृत्ति किसकी हो रही है इंद्रियों ये करते हुए भी, के भी इंद्रिय... इंद्रियों के विषय में इंद्रिय इंद्रिया वर्षन ऐसी इंद्रियों के विषय में इंद्रिया ही प्रवृत्ति हो रही है इतिधारियन इतिधारियन का अर्थ है ऐसा समझते हुए ऐसा समझते हुए इंद्रियों के विषय में इंद्रियां ही प्रवृत्त हो रही हैं इसी धारियन करते समझते हुए ऐसा समझते हुए के साथ ऐसा समझते हुए युक्ता, युक्ता कि वाला तत्व माने या एकाग चित्त वाला तत्वे मानता है क्या किंचित करूँ ये होना कुछ करता ही नहीं। लग जाएगा इसी धारियन करते हुए युक्ता युक्त तत्त्व ज्ञानी माने वाला तत्त्व लेकिन फिर करूँ ये होना में कुछ करता ही नहीं है ऐसा माने हाँ तो ये तो बहुत अच्छा है चलते फिरते खाते पीते घूमते मैं कुछ करता नहीं हूँ ऐसा माने ऐसा मानना बहुत अच्छा है तो मुक्ति का साधन कारण हो जाएगा सब और ये मैं करता हूँ यही बहुबंधन का कारण बन जाता है यही माने मैं कुछ करता ही नहीं हूँ हाँ तो वही समबंधन तो के कारण सब तो वही बन जाता है ये सब तो समस्या है अच्छा अब ध्यान लेना यहाँ पर क्या लिखा है यस से लिखा है ना अब ये यस से लिखा है और एक पंक्ति से आगे दूसरी पंक्ति में किनारे पे क्या लिखा है तस से यश से ये कुछ संबंध बैठता नहीं है यहाँ और क्योंकि यश कोई श्लोक का शब्द तो है नहीं जिसका अर्थ मान लिया जाएगा इसलिए अच्छा ये रहेगा पहले जो यश्य लिखा है ना उसको तस् कर दो और बाद वाला तस् काट दीजिए तो बढ़िया जो है पंक्ति लग जाएगी हैं उसमें क्या लिखा है आपकी पुस्तक में सस् लिखा है हाँ उसको तो उसका गीता ब्रेस का ही कर दिया है यहाँ जहाँ यश्य लिखा है ना आरंभ में तो उसको तस्य कर दो और सम्यक दर्शिना के बाद उसका तस् हटा दीजिए हाँ ये एक पुस्तक हमारे पास है उसने ऐसा ही किया है जैसा मैं बता रहा हूँ वास्तव में उसका है यहाँ पर अब देखेंगे एवं तत्व विदा ऐसा दे इस प्रकार तत्व को जानने वाले का इस प्रकार हाँ इस, प्रक इस प्रकार एवं तत्व इस प्रकार तत्व को जानने वाला ये सभी के सक्षांत पद है तत्विदा पश्यता सम्यक दर्शिना इस प्रकार तत्व को जानने वाला अब इसी का व्याख्यान करते हैं तत्व का एवं तत्व का क्या व्याख्यान है कार्यकरण करण सर्व कार्य करण चेष्टासु कार्यकर्ता है यहाँ पर दे करण का क्या है इंद्रिया दे और इंद्रियों की सभी प्रवृत्तियों में या क्या और दे और, दे और इंद्रियों की सभी चेष्टा रूप कर्मों में प्रवृत्ति कर चेष्टा दे और इंद्रियों की सभी चेष्टारूप कर्मो में अकर्म को ही देखने वाला संयक दर्शी कर्मो में अकर्म को ही देखने वाला कौन कर रहा है दे इंद्रिया कर रही है तो दे दे इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप या दे इंद्रियों की रूप कर्मों में अकर्म को ही देखने वाला वो इस कर्म को क्या समझ रहा है अकर्म कि मैं कुछ नहीं करता हूँ इन कर्मों में अकर्म को ही देखने वाला तत्व दर्शिना सत्य पहले था ना उस समय दर्शी का लग गया एवं सत्व विदा तत्व विद्या का एवं सत्व विदा का ये व्याख्यान है क्या व्याख्यान है एवं तत्विदा का दे इंद्रिय की सभी चेष्टारूप कर्मो में कर्मों में अकर्म को ही देखने वाला उस संय दर्शी का सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार है किसने अधिकार है लेकिन ध्यान देना है संयक है ना ये सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है क्यों तो क्योंकि उसके कर्म क्योंकि उसके कर्म का अभाव देखा जाता है या क्योंकि वह कर्मों में अभाव देखास को देखता है क्योंकि वह कर्मो के वह कर्मों के अभाव को देखता है किस प्रकार नई सिंह क्रो वो कर्मों के अभाव को देखता है और भी भाग स्वीकार करते हैं यही कर क्योंकि देखो मृत तृष्णा होती है मालूम है जहाँ भूमि होती है वहाँ गर्मी के दिनों में जब रेट चमकती है तो मृत को क्या समझ में आता है उसमें जल है और वो बेचारा प्यास के मारे डोड़ कर जाता है वहाँ जल नहीं मिलता फिर आगे जल दिखाई देता है फिर तो वहाँ जाता है ऐसे ही वो मर जाता है ऐसे ही मनुष्य स्थिति है वो विषयों में सुख को खुजता रहता है विषय को सुख समझ करके गया और उससे परेशान हो गया दुखी दिया विषय नहीं कि दूसरी जगह दौड़ कर जाएगा उससे दुख मिलेगा फिर दौड़ करके जाएगा ये मृत तृष्णा इसको कैसे है मृत तृष्णा या अमृत कृष्ण का हमें लगता है बस में भी आगे के सीट पर बैठे हैं तो गर्मी के दिनों में सड़क तपती है ना तो पानी कैसा दिखाई देता है वो है ऐसा कुछ दिखाई देता है पर आप जानते हैं सड़क है पानी नहीं है लेकिन जब प्यास जोर से लगे तो मरुभूमि में भ्रम तोड़ ही जाएगा प्यास जोर से लगे तो लोगों पानी दिखाई दे रहा है ठीक है क्योंकि मृत तृष्णा में क्योंकि मृत तृष्णा में जल बुद्धि से क्योंकि मृत तृष्णा में जल बुद्धि के लिए मृत तृष्णा में जल बुद्धि होने से मृत तृष्णा में जल बुद्धि होने से पीने के लिए प्रवृत्त हुआ व्यक्ति पीने के लिए प्रवृत्त हुआ क्या पीने के लिए उदक पीने, पीने के लिए मृत कृष्णा में उदक बुद्धि होने से उदक पीने के लिए प्रवृत्त हुआ व्यक्ति उदक के अभाव का ज्ञान होने पर भी या उदक के अभाव का ज्ञान होने पर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 वहाँ जल पीने के लिए प्रवृत्ति नहीं होता है ओम पूर्ण मध्यम पूर्ण पूर्ण मधुस्थित पूर्ण पूर्ण मधा